धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय आप हरिश्चंद्र नाटक कीजिए वहाँ तक तो ठीक है परंतु यदि आप बाद में भी अपने को हरिश्चंद्र ही समझते रहें और अगले दिन कोई विश्वामित्र आपके पास पहुँच जाए तो कल्पना कीजिए कि आपकी क्या स्थिति होगी हनुमान जी का संकेत यह था कि प्रभो आप इस विश्व रंग पर नए नए वेस बना आते रहते हैं कभी मछली के रूप में आ गए तो कभी कछुए के रूप में कभी सूकर के रूप में आए तो कभी ब्राह्मण के रूप में आए तो कभी छत्री के रूप में ये जो ईश्वर के विविध रूप हैं वह उन्हीं में सीमित नहीं हो जाता मंचित हो रहे नाटक का श्रेष्ठ पक्ष प्रदर्शित करते हुए भी उसे यह अच्छी तरह से पता है कि मैं इस समय इस नाटक में इस भूमिका में हूँ परंतु मैं यही तो नहीं हूँ वृंदावन का एक प्रसिद्ध श्लोक है भगवान कृष्ण कीचड़ में लिपट गए यशोदा जी को क्रोध आया तो उन्होंने कृष्ण से कहा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है तो भी पूर्वजन्म का अभ्यास छूटता नहीं आज मैं बता सकती हूँ कि तुम पूर्वजन्म में क्या थे बता सकती है तो बताइए क्या था बोली तुम पूर्वजन्म में जरूर शूकर थे तुम शुकरोसी गत जन्म निपुत नारे सुकर को कीचड़ बड़ा पसंद है और तुम्हें भी कीचड़ पसंद है इससे लगता है कि तुम पूर्व जन्म में सूकर ही रहे होगे सुनकर कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए बोले वाह माँ तुमने क्रोध में भी सत्य ही कह दिया मैं सूकर भी रह चुका हूँ तो जो ईश्वर सूकर रह चुका हो वह चाहे ब्राह्मण बन जाए या अहीर बन जाए या कुछ भी बन जाए पशु बन जाए पक्षी बन जाए या आधा नर और आधा सिंह बन जाए यह सब तो उसका अभिनय है और अभिनय की विशेषता ही यही है कि वह वही हो नहीं जाता यदि तुलसीदास जी ने कहा कि हमें बंसी उतनी प्यारी नहीं लग रही है धनुष बाण ले लीजिए तो उन्होंने तुरंत बंसी रख दी और धनुष बाण ले लिया जब बिल्ल मंगल बोले धनुष बाण से तो दर्द लगता है इसे छोड़िए और जरा ले तो बंसी ले लीजिए तो मुस्कुराते हुए बंशी ले ली इस संदर्भ में बस इसी सूत्र पर विचार कीजिए केवल ईश्वर के ही संदर्भ में नहीं यदि व्यक्ति को भी सही अर्थों में अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों का निर्णय करना है तो ऐसा ही करना होगा भगवान ने एक ही काल में दो रूपों में अवतार ले लिए परशुराम के रूप में और भगवान राम के रूप में हमारे ग्रंथों में नामों के जो चुनाव हैं वे बड़े सांकेतिक हैं अन्य अवतारों के नाम तो अलग अलग हैं वहाँ कोई समस्या नहीं है इनके नाम भी अलग अलग होने चाहिए थे या होते भी परंतु दोनों का एक ही नाम रखा गया राम गोस्वामी जी ने तो उसे इसी तरह कहा राम राम संवाद यह राम राम का संवाद है अब इस संदर्भ की दृष्टि से विचार करके देखिए भगवान इन दोनों अवतारों के द्वारा जीवन के दो पक्षों को प्रकट करते हैं इसके मूल में एक दार्शनिक सत्य यह है कि जब परशुराम के लिए अवतार कहा गया तो उन्हें अंशावतार बताया गया अब हम जरा अपने संदर्भ में विचार करें आप स्वयं कौन हैं उत्तरकांड में जीव का परिचय देते हुए कहा गया समस्त जीव ईश्वर के ही अंश हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी यदि समग्र जीव ईश्वर के ही अंश हैं तो किसी न किसी सीमा तक मानो हम सभी अवतार हैं उल्टा अर्थ न लीजिएगा आगे स्पष्ट करूँगा गोस्वामी जी ने भगवान राम को तो अवतार लिखा ही परंतु रामायण में एक पंक्ति और भी मिलती है काकभूसुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए रावण को भी अवतार बताया कहसी बहूरी रावण अवतारा अवतार शब्द का सरल था अर्थ है नीचे उतरना अवतरित होना माने नीचे उतरना यहाँ सांकेतिक सूत्र यह है कि एक अवतरण तो वह है जो रावण के रूप में दिखाई देता है उस अवतरण का अर्थ है कि जैसे इस तखत से उतरते समय कोई अचानक गिर पड़े तो भी व्यक्ति गिरकर नीचे ही गया और एक व्यक्ति सीढ़ी से धीरे धीरे उतरता है तो भी नीचे उतरता है परंतु दोनों में अंतर है सीढ़ी से नीचे उतरेगा तो किसी उद्देश्य से नीचे उतरेगा और उसे चोट नहीं लगेगी परंतु जब वह सीढ़ी के से गिर पड़ेगा तखत से नीचे गिरेगा तो वही व्यक्ति घायल हो जाएगा यहाँ सांकेतिक तत्व यह है कि जय और विजय ही रावण और कुंभकर्ण बने यह भी लिखा हुआ है कि जय तथा विजय भगवान के पार्षद थे और बैकुंठ लोक में भगवान के द्वारपाल थे अब तो इसका अर्थ और भी गहरा हो गया पुराणों की मान्यता है कि जो कोई बैकुंठ में रहता है वह ठीक भगवान के समान ही रूप रंग वाला होता है जैसे भगवान श्याम है वैसे ही वैकुंठ में रहने वाला भी श्याम होता है जैसे भगवान की चार भुजाएं हैं वैसे वहां रहने वाले हर एक की चार चार भुजाएं होती हैं भगवान का जो जो रूप और जो जो, जो श्रृंगार है वही वैकुंठ लोक में प्रत्येक व्यक्ति का होता है तो जय विजय भी ठीक उसी रूप में थे अंश जो होता है वह तो अपने पूर्ण का प्रतिरूप होता है चाहे वह समुद्र के रूप में जल हो चाहे नदी के रूप में जल हो और चाहे एक बुंद के रूप में जल हो उस जल में एक साम्य तो है ही तो भगवान मानो एक बड़े महत्व का सूत्र देते हैं लोक कल्याण के लिए मानो एक संकेत देते हैं और वह संकेत यह है कि प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है मेरा ही प्रतिरूप है उसे उपनिषद कहते हैं जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं ईश्वर के अंश रूप जीव की यह दशा क्यों है कैसे है कैसे व्यक्ति बदल जाता है उस प्रक्रिया में जय और विजय की गाथा बड़ी शिक्षा प्रद है इसे आप केवल इस अर्थ में न पढ़ें कि जय और विजय नीचे गिर पड़े क्योंकि हम सभी मानो जय और विजय के ही प्रतिरूप हैं जय विजय के रूप में ही जब हमारी वृत्तियां इस दिशा में उन्मुक्त होती है उन्मुख होती हैं तो हमारा अवतरण होता है जय और विजय की गाथा इस प्रकार है महात्मा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे वे इतने उतावले थे कि सीधे चले जा रहे थे जय और विजय द्वार पर खड़े थे यह द्वार पर खड़े होना भी एक सांकेतिक शब्द है हम क्या परंतु जब मंदोदरी ने उसी रावण को उपदेश दिया कि राम विराट पुरुष है राम का भजन करो तब उसके मन की सच्ची बात निकली बोला मंदोदरी तुम्हारा भाषण तो इतना गंभीर था कि शुरू में तो मैं समझ ही नहीं सका वाह तुम इतनी विदुषी हो परंतु मैं भी महान पंडित हूँ मैंने जब अर्थ में प्रवेश किया तो पता चला कि तुम्हारा भाषण क्या था मंदोदरी ने आश्चर्य से देखा मेरा भाषण तो बड़ा सीधा साधा था इसमें इन्होंने कौन सी गंभीरता खोज ली उसने बताया तुमने जो कहा कि राम का भजन करो परंतु उसके साथ तुमने जब यह बताया कि राम विराट पुरुष है पाताल उनका चरण है आकाश उनका सिर है तो मैं समझ गया कि तुम अयोध्या वाले राम का वर्णन नहीं कर रही हो उसका नाम ती तो बड़ा सीमित है कहाँ आकाश पाताल और कहाँ वह एक छुद्र मानव मात्र तब मैंने तुम्हारे भाषण के अर्थ पर विचार करके देखा या तुम मेरा ही वर्णन कर रही हो मैं ही इतना विराट हूँ पाताल भी मेरे चरणों में है आकाश को भी मैंने वस में कर रखा है अतः वह विराट पुरुष मैं ही हूँ मैं ही राम हूँ जानव प्रिया तोर चतुराये यही भी दिखे मोरे प्रभुताये जीव का क्षुद्र अभिमान का व्यष्टि अहंकार का समष्टि अहंकार के साथ एकाकारता का अनुभव करना अलग बात है परंतु व्यष्टि के रूप में रहते हुए ही ऐसे अभिमान की भाषा यह तो उसे और भी क्षुद्र बना देगी रावण का यही दुर्भाग्य है उसकी यही समस्या है कि जय और विजय के रूप में उसकी जो वृत्ति थी उसी से अभिमान की उत्पत्ति हुई भगवान से ऋर्ष्या की वृत्ति उत्पन्न हुई तभी मानो उसका जो पतन हुआ उसी से उसका रावण के रूप में अवतार हुआ यदि हम भी अभिमान और ऋर्ष्या के वृत्ति से प्रेरित हैं तो हम नीचे की ओर गिरेंगे और यह अवश्यंभावी है रावण ने जो कहा कि मैं राम हूँ सारे वेदांत शास्त्र में भी तो यही दोहराया गया है अहम ब्रह्मास्मि। वेद के महावाक्यों में गुरु शिष्य से कहता है तत्व तुम वही हो तो इसमें और रावण की भाषा में क्या अंतर है रावण ने कभी उस अभिन्नता को समझने या अनुभव करने का प्रयास नहीं किया भगवान ने बड़ा कौतुक किया उन्होंने अवतार लेकर आज से अंत तक क्या किया भगवान राम का एक ही सूत्र है भगवान का अवतार क्यों हुआ तो गोस्वामी जी ने एक दोहे में लिखा ब्राह्मण के लिए गाय के लिए संत के लिए और देवताओं के लिए भगवान ने अवतार लिया विप्र धेनु सुर संत लिन मनु अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार जो लोग बहुत आग्रह से प्रेरित होते हैं वे तो इस पर अपना सिर पीट लेते हैं यहाँ भी विप्र पहले यह क्या ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं आप इतने उतावले न हो रामायण का एक अन्य दोहा भी ध्यान में रखने योग्य है जब अंगद को दूध बनाकर भेजा जाता है तो ये भगवान राम से कहते हैं महाराज रावण से बातचीत करने के लिए आपको कोई सूत्र दीजिए तो भगवान बोले ऐसा समाधान निकालना जिससे मेरा कार्य तो हो ही साथ ही रावण का भी हित हो काज हमारे ताश हित हो अब सोचिए वे देवताओं के हित के लिए अवतार लेते हैं तो साथ ही रावण के हित के लिए भी अवतार लेते हैं उस रावण का हित जो ब्राह्मणों को खा जाने वाला है ब्राह्मणों का महान शत्रु है तो किसी एक शब्द मात्र को नहीं पकड़ लेना चाहिए जहाँ जिस विप्र धेनु सूर्य या संत की बात कही गई वे मानो लोक कल्याण के चार प्रतिनिधि हैं ब्राह्मण की सच्ची वृत्ति यही होनी चाहिए कि वह सारे समाज का हित चाहे गाय तो सबका हित करने वाली है ही वह किसी को कड़वा या किसी को मधुर दूध नहीं देती देवताओं और संतों का कार्य भी यही है यहाँ चार का नाम तो गिनने मात्र के लिए है जैसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं वैसे ही दे दिया परंतु इसका मूल तत्व यह है कि भगवान समस्त प्राणियों का कल्याण हेतु अवतार लेते हैं जब वे कहते हैं कि रावण का हित हो इस बात का भी ध्यान रखना वही सूत्र है गोस्वामी जी कहते हैं दूसरों के हित जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है पर हित सरित धर्म नहीं भाई तो हित में यदि बंटवारा हो जाएगा तब तो वह अनर्थ का हेतु बनेगा सभी लोग अपने तथा अपने परिवार के हित में लगे हुए हैं और यह अपना हित ही दूसरे के हित से टकराहट का कारण बन रहा है सच्चा हित तो जब भी होगा एक अखंड हित होगा जिसमें सब का हित समाहित हो